सहनावतो सहनो भुन तो सह वी कह तेजस्विनावीतमस्षा वह शांति शांति शांति रविशंकर जी नहीं पूछना तो नहीं प्रारंभ करें प्रथम प्रथमाध्या द्रव्यादय पदार्थ विभागश उद्दीष्टा अथ चं यथा यथासभव कृतम् पहले अध्याय में द्रव्य गुण आदि पदार्थों को विभागश क्रम से उद्दिष्ट उनका नाम उनका उपदेश किया है अथच अच्छा तेषा लक्षणम और उनके एक एक के लक्षण यथा यथासभव जहाँ जैसा क्रम आया है उसके अनुरूप उनका लक्षण भी किया है अत्र अम विभक्ता बाह्य द्रव्याण क्रमशो विशिष्टलक्षणपरीक्षे क्रिएते अहाँ अत्र अत्र मतलब इस दूसरे अध्याय में विभक्ता बाह्य द्रव्याण जो अलग अलग द्रव्य हैं उन अलग अलग द्रव्यों में जो बाह्य द्रव्य है आंतरिक द्रव्य नहीं है जो बाह्य द्रव्य है उनका क्रमशः क्रम से विशिष्ट लक्षण परीक्षे विशेष लक्षण और उनकी परीक्षा किया जाता है बाह्य द्रव्य जो बाहर के द्रव्य हैं यानी पृथ्वी जल अग्नि, वायु आदि जो आंतरिक द्रव्य नहीं है यानी हमारे शरीर के अंदर नहीं है शरीर से जो बाहर है उसको बाह्य द्रव्य कहा जा रहा है मूल तो ऐसा है नौ प्रकार के द्रव्य बताए वहाँ उन नौ प्रकार के द्रव्यो में कुछ द्रव्य जो आंतरिक है यानी आंतरिक और बाह्य जो है शरीर की अपेक्षा से बता रहे हैं यहाँ पर शरीर की अपेक्षा जो बाहर के द्रव्य है पृथ्वी जल अग्नि उनके लक्षण विशेष रूप से बताए जा रहे हैं और जो आंतरिक का मतलब है आत्मा है परमात्मा है मन है जो नव द्रव्यो में आते हैं। हाँ जी नहीं यहां बाह्य और आंतरिक का मतलब शरीर की अपेक्षा से शरीर की अपेक्षा से बाह्य पृथ्वी जला दी है और शरीर की अपेक्षा से अंदर का मतलब मन है आत्मा है परमात्मा है नव द्रव्यो में यही लेंगे और कौन हो सकते हैं मन के अगर मन के अंतर्गत सब सब पदार्थों को लेते हैं मन को अंतकरण का द्योतक मानेंगे मानेंगे तो सभी आ जाएंगे काल दिशा को भी हाजी हाँ बाह्य बाह्य द्रव्य माने जाएंगे, जाएंगे। ठीक है सूत्र बोलिएगा रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी तो पृथ्वी के लक्षण कर रहे हैं यहां पर रूप रस गंध स्पर्शवती रूप रस गंध और स्पर्श वाली पृथ्वी होती है अथवा ऐसा भी कह सकते हैं पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श होते हैं स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है अगर मतुप को आप अधिकरण अर्थ करेंगे मतुप का अर्थ अधिकरण में लेंगे तो ऐसा अर्थ होगा कि पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श होते हैं अगर मथुप अर्थ मतुप का अधिकरण अर्थ नहीं लेंगे तो ये होगा पृथ्वी रूप रस गंध और स्पर्श वाली होती है हाँ जी अधिकरण अर्थ पर पृथ्वी में किस आएगा में नहीं यहाँ प्रथम अर्थ है पर अधिकरण का मतलब जो मतुप अर्थ मतुप्रत्यय हुआ है ना ये अधिकरण अर्थ को बताने के लिए आया है ऐसा वो में अच्छा नहीं, नहीं, नहीं पृथ्वी में नहीं हुआ पृथ्वी में मतुप नहीं हुआ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ पृथ्वी में मथुप हुआ है पर यहाँ स्पर्श वती वती में जो वतु प्रत्यय मतु प्रत्यय है ये अधिकरण को बताने के लिए आया है तो अर्थ जब अधिकरण को बताने के लिए आया है तो अब अधिकरण आधार बताएंगे ना आधार उक आधार कौन होगा पृथ्वी है इस रूप में यहाँ पर पृथ्वी में ये गुण होते हैं ये लक, ये आ, गुण होते हैं ऐसा अर्थ लिखे यानी पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श होते हैं ऐसा पृथ्वी में है ऐसा अर्थ निकलेगा हाँ जी हम्म और जो अगला सूत्र और चीज हाँ जी अगले सूत्र में सूत्री किसमेंगले सूत्री पृथ्वी में यही गुण है गुण तो बहुत है ये विशेष गुण बता रहे हैं पृथ्वी में बहुत सारे गुण है लेकिन पृथ्वी में ये विशेष गुण है विशेष लक्षण बता रहे हैं ना यहाँ पर पृथ्वी में तो बहुत सारे गुण हैं, सारे गुण नहीं बताए जा रहे संख्या है पृथ्वी में सभी में है मतलब जो 24 गुणों में बहुत सारे गुण बहुत सारे द्रव्यों में आ रहे हैं उनको नहीं बता रहे जो विशेष गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पर द्रव्यू पृथ्वी खलो खालसगंध स्पर्श गुण लक्ष्यते साई तद्वती द्रव्येशु द्रव्यों में जो पृथ्वी नामक है पृथ्वी नामक जो द्रव्य है वह द्रव्य निश्चित रूप से रूप रस गंध और स्पर्श इन गुणों से लक्षित होती है पृथ्वी सा ही तद्वती क्यूँकी वह पृथ्वी इन गुणों से युक्त होती है विशेष रूप से जी उनके भी है उनके भी है हाँ इस पृथ्वी में भी है इसलिए तो बता रहे हैं उसके उसके तो है। उसके अंदर जो तो, उसके अंदर अंदर जो उसके जो था वो पृथ्वी के अंदर आया है अथवा पृथ्वी का अपना ही गुण है पृथ्वी का अपना गुण है ऐसा इसमें सीधा सीधा स्पष्ट ऐसा नहीं है दो प्रकार की मान्यता हैं एक मान्यता है कि उनके संसर्ग से इसमें आते हैं ये सारे गुण एक ऐसी मान्यता और एक ऐसी मान्यता पृथ्वी के अंदर अपने गुण भी है उसके क्योंकि पृथ्वी को मूल माना है ना यहाँ पर तो मूल में ये गुणों को मानने में कोई आपत्ति नहीं है पर जिस प्रकार के ये रूप रस गंध स्पर्श इनमें वैसा का वैसा दूसरे में नहीं है मतलब जैसे अग्नि में तेज है अग्नि में रूप है ना उस उसके रूप में और पृथ्वी के रूप में बहुत अंतर है रूप रूप में दो प्रकार के गुण हैं एक रूप का रूप दो प्रकार का है एक भास्वर एक अभास्वर ठीक है तो भास्वर रूप जो है वो अग्नि में है और अभास्वर रूप जो है वो पृथ्वी में है और अभास्वर के भी दो रूप दो भेद कर दिया उस अभास्वर को स्वच्छ और अस्वच्छ कर दिया और स्वच्छ जो भास्वर है वो जल में है और अस्वच्छ भास्वर जो है वो पृथ्वी में ऐसा माना है वो तो ये उदयवीर जी की व्याख्या के अनुसार बता रहा हूं तो मतलब जिस तरह का रूप पृथ्वी में पाया जाता है वैसा का वैसा रूप अग्नि में नहीं है वो अलग प्रकार है तो वो भी रूप है ये भी रूप है लेकिन दोनों रूपों में बहुत अंतर है ऐसा है और ऐसे ही जैसे फिर रूप के बाद रस है अब रस में रस छह प्रकार के रस होते हैं हाँ शड रस माने जाते हैं आयुर्वेद में भी यद्यपि उदयवीर शास्त्री जी ने सात रस जोड़े हैं वो सातवा रस हमें अभी तक समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते हैं चित्र नाम से उन्होंने दिया है अभी तक वो रस उसके बारे में हमने सुना नहीं ना आयुर्वेद में ऐसा आया है पर षड रस तो प्रसिद्ध है तो उन रसों में जो मधुर रस है वो मधुर रस दो प्रकार का है एक व्यक्त और एक अव्यक्त ठीक है ना और जो व्यक्त जो रस है वो पृथ्वी में है और अव्यक्त जो मधुर है वो जल में जल जब आप पीते हैं आ, वो मधुर मधुर तो है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है मतलब जैसे मीठा मिलाने पर जैसा मधुरता अनुभव होता है वैसा नहीं होता पर उसमें ना कशेलापन आपको लग रहा है ना खारापन लग रहा है बस ठीक है पानी पानी कैसा है जी ठीक ठाक है पकड़ में आ रहे हैं वो एक अलग पर मधुर तो है लेकिन वो मधुर अव्यक्त के रूप में और पृथ्वी में जो रस है वो मधुर रस है वो व्यक्त है ऐसा तो ये पक्ष जीत तो जी पहली बात यह है हमें ये पता नहीं लग सकता है बिना समाधि के क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है ये सूक्ष्म है इंद्रिय गोचर नहीं है जो समाधि में ही इनका प्रत्यक्ष होता है जो योग का सिद्धांत है तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो हमको दिखता नहीं है फिर फिर इनका निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं इस धरती के आधार पर इस जल के आधार पर इस वायु के आधार पर जो इनसे मिलकर के बना है पकड़ में आ रहा है आपको तो इस धरती में जो दिखने वाली धरती है इस धरती में ये चार प्रकार के ए, विशेष गुण पाए जाते रूप रस गंध स्पर्श ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये भास्वर रूप ये अभास्वर रूप ये कोई प्रत्यक्ष हो रहे है ना ये ये प्रत्यक्ष को देख कर के हम समझ रहे हैं पर वो जो पृथ्वी वास्तव में जो पृथ्वी है उसको तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसमें भास्वर अभास्वर क्या चीज है मूल प्रकृति मतलब पृथ्वी जो पंच पंचमा भूत जो मूल कारण है इस संसार का उसमें जो पृथ्वी है उसमें जो भास्वर और अभास्वर है वो तो दृष्टि ही नहीं होता है वो हम इसके आधार पर उसमें अनुमान कर रहे हैं पकड़ में आ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं इस धरती में ही जो भास्वर अभास्वरत्व जो देख रहे हैं यानी सूर्य रूपी अग्नि में और इस पृथ्वी में जो भास्वरपन देख रहे हैं इसका भास्वरपन अलग प्रकार का है और अग्नि का जो भास्वर रूप है वो अलग प्रकार का ये तो हमको जो दृष्टिगोचर आ रहा है उसके आधार पर हम ये भेद कर रहे हैं और इस भेद से मूल पृथ्वी जो है उसका हम अनुमान कर रहे हैं कि अगर इसमें ये रूप आया है तो उस पृथ्वी का ही होना चाहिए अथवा संसर्ग के कारण से क्योंकि ये पृथ्वी केवल केवल पृथ्वी से ये नहीं बनी है ये पृथ्वी तो पांचों के सम्मिश्रण से बनी है तो हो सकता है उस अग्नि का ही भास्व रूप इसके अंदर आ गया संसर्ग से एक तो ये कल्पना है और दूसरी कल्पना ये है कि वास्तव में पृथ्वी का ही होगा ये इसलिए इसमें आया क्योंकि कारण गुणपूर्वक का कार्य गुण दृष्टि जो कहा जा रहा है ना तो इस दृष्टि कौन से दो पक्ष है दो पक्षों को मानते हैं लोग एक संसर्ग से मानते हैं और एक उसका भी मानते हैं अब जो भी मानो लेकिन ये सामने रूप ऐसा है पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं तो चले मांगे तो द्रव्येश पृथ्वी खाली रूप रस गंध स्पर्श गुण लक्ष्यते सा ही तद्वती तो द्रव्यों में जो पृथ्वी नामक तत्व है वो रूप रस गंध स्पर्श इन गुणों से लक्षित होती है क्योंकि सा ही सा पृथ्वी तद्वति। वो उन गुणों वाली है नहीं नहीं जो क्योंकि पृथ्वी से उसी को लेंगे ना इसको तो ले ही नहीं सकते अपन मतलब ये तो पांचों को मिलाकर के इसको पृथ्वी ये ये दिखने वाली बनी है ना वो तो पृथ्वी तत्व तो, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं जो इस संसार का आ, उपादान कारण है वो एक ही तो है पृथ्वी तत्व ठीक है ना इसलिए ये थोड़ा कुछ स्पष्ट है पृथ्व्याम नैजिको गुणस्तु गंधो अस्ती इन्होंने जो लिखा है पृथ्वी में तो का का मतलब है उसका स्वाभाविक गुण है अग्रे गंधो पृथ्वीयां पृथ्वी वो कहते हैं आगे सूत्रकार स्वयं कहते भी हैं कि पृथ्वी में गंध जो है व्यवस्थित है व्यवस्थित का मतलब स्वाभाविक अर्थ करते हैं इसका अपना, अपना गुण जी हाँ जी हाँ जी ये ऐसा मानकर के चलते हैं भाष्यकार परंतु, गंदेन परंतु गंदेन केवल गुणे न सा न लक्ष परंतु केवल न गंदे न गुण न केवल गंध गुण से सा पृथ्वी वह पृथ्वी न लक्षित शक्या वो जानी नहीं जाती है इसलिए रसादि भी गुण ही सह सा लक्ष्यते क्यों इसलिए वो रस आदि गुणों के द्वारा वो लक्षित होती है रसादयो गुणास्तु अवादीनाम संति सन्ती रसादि जो गुण है वो जल आदि के हैं पृथ्वी तदअपेक्ष स्थूला पृथ्वी जो है उन द्रव्यों की अपेक्षा से स्थूल मानी जाती है तेजा पृथ्वी अपेक्ष सूक्ष्म और वो जल अग्नि वायु जो है पृथ्वी की अपेक्षा से सूक्ष्म कहलाते हैं स्थूल सूक्ष्म प्रवेशन अवश्यं भवितव्यम स्थूल में सूक्ष्म पदार्थों का प्रवेश अवश्य ही होना चाहिए तेना इस कारण से तेजा गुणा तत्र वर्तमान स्यादेव। इसलिए उन पदार्थों के गुण भी इस धरती में यानी पृथ्वी में वर्तमानत्व विद्यमान होना ही चाहिए तस्मा इसलिए हम कहना चाहते हैं स रसादिमती इति उत्तम सा, सा पृथ्वी वो जो पृथ्वी है रस गंध स्पर्श वाली कही कही है हाँ जी परंतु केवल तो के गंध से वो लक्षित नहीं होती है ये कहना चाह रहे हैं केवल गंध से, के से लक्षित नहीं होती है कोई भी चीज ना पृथ्वी पृथ्वी की बात कह रहे हैं कोई भी चीज पृथ्वी पृथ्वी तो हाँ जी कोई भी हो जैसे नहीं, नहीं कोई भी चीज का मतलब पृथ्वी से बने हुए <coughs> पदार्थों को आप कह रहे हैं या कोई भी चीज का मतलब जल अग्नि वायु आदि को भी कह रहे हैं चीज से यहाँ पर पदार्थ ले रहे है या किसको ले रहे हैं आप लक्षित नहीं हो ये ऐसा भाष्यकार ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है केवल गंध से लक्षित नहीं होती है मतलब केवल गंध हो उसमें और कोई गुण ना हो तो केवल गंध गुण से लक्षित नहीं होती है लक्षित होती है होना चाहिए जी? मैं तो मानता हूँ ये होना चाहिए कोई हेतु ठीक नहीं है की केवल गंधगुन हो उसमें और लक्षित ना हो ये कोई तुक नहीं लग रहा है मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूं इन्होंने ऐसा लिखा है क्यों लिखा है यही जाने केवल गन्द गुन से पृथ्वी लक्षित नहीं होती है किस आधार पर किसको ध्यान में रख के लिखा है उन्होंने ये मेरे को समझ में नहीं आया मतलब इसका ये अर्थ लिया जाए कि एक गुण होने के मात्र केवल एक गुण होने से कोई पदार्थ लक्षित नहीं होती अगर ऐसा कहना चाहते है ऐसा तो हेतु ठीक नहीं है कोई भी पदार्थ किसी एक गुण से भी लक्षित हो सकती है जैसे वायु वायु में जैसे आप आकाश लीजिएगा ना आकाश में शब्द गुण है पर इनका ये अभिप्राय हो सकता है जो ये कहना चाह रहे होंगे कि कोई भी वस्तु एक ही गुण से लक्षित नहीं होती है इसका मतलब है कि केवल एक गुण किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकता तो कि पहले पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा कोई पदार्थ केवल एक गुण से लक्षित हो नहीं सकती क्योंकि पदार्थ में अनेक गुण होते हैं एक गुण किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकते हैं। कोई उदाहरण दीजिएगा मैं अब पहले तो आपके साथ दे रहा था अब आपसे भिन्न चल रहा हूं मैं अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो कहना चाहते मतलब जिस उद्देश्य को लेकर के शायद ये कहना चाहते हूँ उस बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि कोई भी पदार्थ केवल एक गुण से नहीं जानी जाती है क्योंकि एक ही गुण वाला कोई पदार्थ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी पदार्थ हो उसमें अनेकों गुण होते हैं एक ही गुण नहीं हो सकता संख्या गुण भी है पृथकत्व गुण भी है परिमाण गुण भी है ऐसे बहुत सारे गुण होंगे ठीक है ना तो ये ऐसा कहना चाहते होंगे कि आ, केवल एक ही गुण हो उसके अंदर और फिर वो लक्षित हो ऐसा कोई संभव नहीं है ऐसा शायद कहना चाहते होंगे ना होता। ना तुम नहीं हो तो एक ही बात है आप यही बोलो चाहे वैसे बोलो गुंदेने, गुंदेने, ना तो, तो निश्चयात्मक ही कह रहे हैं ना इसमें कौन सी बड़ी बात है नहीं हो सकती है मतलब आप ये कहो की एक ही एक गुण को देख करके आप ये समझे की ये ये चीज है ऐसा कोई आपके सामने कोई पदार्थी उदाहरण ही नहीं दे सकते जो एक ही गुण से लक्षित होने वाला कोई पदार्थ हो भी गुने ही रहे। अब स्पर्शन वायु शक्या। हम बोलेंगे। रूप रस गंध नहीं लगाएंगे। लगाएंगे। अन्य रसादी ठीक है तो उससे आपको क्या समस्या क्या रही है रसादी गुण इसलिए लिए रहे क्यूँकी रसादी गुण उसमें मिलते है ना जो सामान्य गुण मिलते हो ना उनको थोड़ा बोलेंगे जो विशेष गुण मिल रहे हैं इसलिए उनको बोल रहे हैं हाँ जी, है। जो है, uh. तो तो जी चार कही है। जी अब सामान्य तौर पर पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी का का है है तो तो वो प्रश्न उठेगा कि कि जब फिर ऐसे ही सीधा सीधा हाँ जी चारों को बोलने की क्या था थी। तो उसके लिए उन्होंने कथन किया कि सिर्फ गंध के, के होने से लक्षण सूत्र मतलब ये लक्षण बने ये क्या नियम है मतलब वो ये नहीं, ये कहना चाह रहे हैं केवल की एक ही गुण अगर हो किसी पदार्थ में केवल उस एक गुण से हम उस पदार्थ को लक्षित नहीं कर सकते उसमें बहुत सारे गुण होते हैं और उन बहुत सारे गुणों में जो विशेष गुण होते हैं उनको लेकर के लक्षित किया जाता है मेरी बात समझ रहे हैं जैसे संख्या गुण सभी पदार्थों में कोई ऐसा पदार्थ नहीं होगा जिसमें संख्या गुण ना हो ठीक है ना एक सामान्य गुण है पर जो गुण किसी पदार्थ में अधिक पाए जा रहे हैं और वो गुण दूसरे पदार्थों में नहीं है तो उन उन गुणों को लेकर के उसका लक्षण बनाया जा रहा है ये ये मैं कहना चाह रहा हूं वो सभी सभी के अंदर है नहीं कर रहे हैं विशेष गुणों को ही तो लक्षित कर रहे हैं ये तो भूमिका में स्पष्ट किया ही जा रहा है तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं केवल एक गुण को लेकर के लक्षित नहीं किया जाएगा वो उसके विशेष गुण जितने भी होंगे उन, उन गुणों को लेकर के लक्षित किया जाएगा ये उनका अभिप्राय है हाँ जी जी वायु को तो से लक्षित कर रहे हैं इसलिए वहां पर वायु को एक गुण से लक्षित इसलिए कर रहे हैं उसमें विशेष गुण एक ही है बाकी सामान्य गुण है सारे वहाँ बाकी सब सामान्य गुण है जो सबके अंदर पाए जाते हैं और उसमें विशेष गुण केवल एक ही है इसलिए वहां पर वो कहना चाहते हैं कि वह एक ही है इसलिए एक स्पर्शवान वायु कह दिया है लेकिन ये रूप रस गंध स्पर्श भी उन से कुछ पृथक है ये बताया ना मैंने भास्वर स्वच्छ अस्वच्छ ये जो जो है ना ये जो भिन्नता है ना उस भिन्नता को लेकर के ये उसी में पाए जा रहे हैं ये दूसरों में नहीं पाए जा रहे इसलिए ये विशेष गुण है ये उदयवीर शास्त्री जी ने इसकी जो व्याख्या की है ना वो इसी रूप में की है वाला वायु क्लब हो हो सकता सकता है, है, तो गंध एक विशेष गुण से क्यों नहीं उपलब्ध देखिये मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकती क्योंकि रूप भी विशेष है ना उसमें, और अलग प्रकार का रूप है अलग प्रकार, प्रकार गंध तो कह रहे उसका पृथ्वी का तो आ, अव्या मतलब व्याप्ति नियम से तो देखेंगे तो गंध ही है एक गुण क्योंकि जो और किसी में नहीं मिल सकता आपको निर्धारण करेंगे क्या निर्णय दिखाई दे रहा है ना तो प्रत्यक्ष है को तो नहीं गंध तो मुख्य है उसमें जो की प्रधान इसलिए कहे जा रहे है की वो गंध और किसी भी द्रव्य में नहीं है केवल पृथ्वी में पाया जाता है पृथ्वी विशेष गुण है है वो गंद है। है। लेकिन उसके साथ में ये जो रूप रस स्पर्श है ये भी विशेष ही, ही है क्योंकि ऐसे रूप ऐसे रस ऐसे स्पर्श औरों में नहीं है जिस जिस तरह का इसमें पाया जाता है इसलिए उसको विशेष गुण मान करके इस पृथ्वी के साथ जोड़ दिया तो जैसे इसमें विशेष गुण गुण का जो सूत्र नहीं।, तो नहीं, नहीं।, तो विशेश नहीं।, नहीं नहीं वहाँ दूसरा प्रसंग है यहाँ दूसरा प्रसंग केवल गुणों को ध्यान में रख करके केवल गुणों को ध्यान रखकर क्यूँकी क्रम विरुद्ध विशेष विशेष रूप से प्रदान है, हाँ, है से, हाँ, अब पर पृथ्वी का गुण तो हम गंध गंध बताना पहले आना चाहिए नहीं नहीं वो विवक्षा है ना विवक्षा ये है कि जब हमको देखने में सबसे ज्यादा प्रभाव रूप है देखने में देखने की विवक्षा है यहाँ पर वहाँ जो गुणों में जो देखने की विवक्षा जो बताई है यानी उसका आभा, आ, आभास प्रत्यक्ष करने में सबसे ज्यादा प्रभावी रूप है इसलिए उसको रूप को वहाँ पर दिया है और यहाँ पर रूप रसर्शवती में जो गंध है इसका पृथ्वी का विशेष है पृथ्वी का विशेष है, अनुभव करने में हमको सबसे पहले रूप ही प्रदान रहेगा यहाँ पर भी जी, ये सापेक्ष व्यवहार है।, है ये भी मान लीजिए जिसमें रूप नहीं, में रूप नहीं। है ठीक है ठीक है अपेक्षा को इस बात को समझ लीजिए ना जिसमे रूप नहीं है वह तो हमारे सामने विकल्प नहीं है ना इसलिए केवल स्पर्श से ही उसकी अनुभूति करेंगे हम जहाँ ये सारे गुण हो और सारे गुण होते हुए जो सबसे पहले सबसे शीघ्रता से सरलता से जो अनुभव अनुभव में आ रहा है वो रूप गुण है आसानी से वक्ता जिस बात को कहना चाहते हैं उसी विवक्षा को लेकर के आपको लेना है अर्थ आपकी अलग विवक्षा हो सकती है उस विवक्षा में हमें कोई आपत्ति नहीं है पर वहां पर उन्होंने जो बात कही है रूप को क्यों ग्रहण किया जाना चाहिए क्योंकि वो देख, देखने में सबसे पहले रूप का प्रत्यक्ष होता है जो हाँ घटा गट, दो ना इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है आगा। आगा। और गंद, गंद तो उसका जो मुख्य गुण मुख्य गुण होने मात्र से उसको पहले रखना है ऐसा यहाँ उनकी विवक्षा नहीं है उनकी विवक्षा है कि अनुभव जो हमको होगा अनुभव में सबसे पहले कौन सा गुण अनुभव होगा उस विवक्षा के माध्यम से इन्होंने रखा है ठीक ठीक है उसमें पुण पुण पुण पुण बता रहे कि इसका तो है इसका वास्तव में तो हाँ जी क्योंकि तो हाँ। हो, होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए पर व्यक्ति की जिस विवक्षा को ध्यान में रख करके वो प्रस्तुत करना चाहता है उसी विवक्षा ऐसी तो हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे मतलब वक्ता की जो विवक्षा है ना उस वक्ता की विवक्षा को हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना और संसार में जो जो भी हम लोग बोलते है प्रवचनकर्ता बोलता है बोलने वाले बोलते हैं सुनने वाले सुनते हैं सब लोगों का प्रयोग भी इसी रूप में होता है रूप रस रसगंध स्पर्श ठीक है ना रूप रस गंध स्पर्श शब्द इसका जो प्रयोग जो होता है आसानी से इसका जो प्रयोग चल रहा है क्योंकि इसी रूप में प्रस्तुत उन्होंने किया है और उसका जो विवक्षा जो उन्होंने रखी उसी विवक्षा के आधार पर लोग भी प्रयोग करते हैं और आसानी से समझते हैं वो वक्ता की विवक्षा है चलिएगा तत्यक्ष रूप गुण से प्रधानवाद प्रथमम क्षण निर्दिष्ट वो खुद भी यही बात कहना चाह रहे हैं तत्र प्रत्यक्षे जब हम प्रत्यक्ष करते अनुभव करते हैं गुणों को तो रूप गुण से प्राधान्य रूप गुण की मुख्यता होने से सबसे पहले रूप को लक्षण में निर्देश किया है पुनः तदपेक्षा न्यून वृत्ति को अन्य अपेक्षा च अधिक वृत्त को रस पुनः उसके बाद में तदपेक्षा यानी रूप की अपेक्षा से रस न्यून है और न्यून वृत्ति वाला है और अन्यों की अपेक्षा से अधिक वृत्ति वाला होने से रस को उसके बाद में रखा है रूप के बाद में पश्चात गंध उसके बाद में गंध को रखा है पुनः स्पर्श से अप्रत्यक्ष स्पर्श का अप्रत्यक्ष होने से यानी रूप नेत्र से नेत्र से स्पर्श का प्रत्यक्ष ना होने के कारण से सर्व पश्चात तस्वीर उपादानम सबसे अंत में उसको ग्रहण किया है ठीक है कृष्ण कृष्ण पोत रक्त आदि अच्छा पीता होना चाहिए हाँ ठीक है कृष्ण पीत रक्तादि रूपम पृथिव्याम कृष्ण पीत रक्त काला पीला और लाल इत्यादि जो रूप है यह पृथ्व्याम पृथ्वी में है कटु आदि रसई रसवती पृथ्वी और कटु आदि रसों से युक्त पृथ्वी है, है यानी काला, पीला, रक्त ये सात सात प्रकार प्रकार के के जो रूप है ना, तो वो प्रकार के रूपों वाली पृथ्वी है और कटु आदि रसों वाली पृथ्वी है, है, भी गंध अलग-अलग प्रकार की है। परंतु सुरभि असुर इति द भले ही गंध अलग अलग प्रकार की हैं, परंतु उनमें उन सारे भेदों को दो विभागों में बांट सकते एक सुरभि और एक असुरु भी यानी सुगंधित और दुर्गंधित सुरभि का मतलब सुगंधित और असुरभी का मतलब दुर्गंध इस प्रकार से दो भेद गंध के कर सकते हैं मुख्य भेद गंधस्य वेद्वयम मुख्यम गंधस्य गंध के ये दो मुख्य वेद हैं स्पर्शस्तु अनुष्ण अशीत तथा कर्कशादि स्पर्शस्तु अनुष्ण शीत अनुष्ण शीत यानी स्पर्श जो है पृथ्वी में जो स्पर्श है ना तो उष्ण है ना शीत है और अनुष्ण शीत जो है यानी ना गर्म ना ठंडा ये वायु में भी है लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इसका जो स्पर्श है ये आ, अनुष्णशीत व्यंजक और अनुष्ण शीत अव्यंजक ऐसा इन्होंने दो भेद किया है हाँ व्यंजक और अव्यंजक यानी वायु का जो स्पर्श जब हमको लगता है तो पता तो नहीं लगेगा वो न ठंडा गर्म लेकिन शरीर में अगर मान लीजिए आपने स्नान करके आ गया पानी से युक्त तो जब रहेगा शरीर तो जब वायु लगेगा तो उस पानी के कारण से आपको ठंडा लगेगा और उष्णता अधिक है उष्णता अधिक है फिर वायु आपको लगेगा तो गरम लगेगा इस तरह का हाँ जी से बाहर निकलेंगे गरम लगेगा। हाँ वो तो है ही। तो वो मतलब वास्तव में उसका स्पर्श हमको उस तरह अनुभव नहीं होता है लेकिन वो पानी का जो शीतत्व जब मिल जाता है तब शीत वायु लगेगा और जब अग्नि का जब अग्नि की जो गर्मी जब वहां पर आ जाती है तो उस गर्मी के कारण से वो वायु गर्म लगेगा स्वाभाविक रूप से है ना गर्म ना ठंडा है वो आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये गर्म है या ठंडा है वैसे पता नहीं लगता उसका ऐसे पृथ्वी में भी पता नहीं लगता लेकिन पृथ्वी में दूसरे ढंग से उसका स्पर्श होता है जैसे कठोर मृदु वो पृथ्वी के जो स्पर्श वो अलग प्रकार के इसलिए कह रहे हैं यद्यपि स्पर्श अनुष्ण है तथा फिर भी वहां पर कर्कश आदि रपी कर्कश मतलब कठोर है मृदु है उस प्रकार का स्पर्श आपको पृथ्वी में होता है जी रूप हाजी हाँ जी रूप का मतलब ये जो आप इंद्रधनुष नहीं देखते कलर्स कलर्स वो इंद्रधनुष में सात कलर दिखते हैं ठीक है ही रूप है। हाँ वो मतलब कलर का मतलब वहाँ हम इंग्लिश में कलर बोल रहे हैं वैसे रूप ही तो है अलग अलग रूप बोलो उसको मतलब रूप जो है अलग अलग है पीला रूप है आ, लाल रूप है हरा रूप है ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कलर्स बोल देते हैं अलग अलग कलर किसी को अलग करना चाहे नहीं मतलब उसमें बहुत सारे रूप है केवल पीतत्व नहीं है पीत अधिक अभिव्यक्त है उसमें ऐसा यानी किसी द्रव्य में मान लीजिए आपकी दीवार दिख रहा है तो इसमें जो रूप दिख रहा है वो अधिक उभरा हुआ है बाकी रूप कमजोर है यानी दबे हुए हैं ऐसा उसको मतलब उस पीतत्व को तो दूसरा रूप दिखाई देगा ऐसा जैसे इसमें से जो रूप आपको दिख रहा है इसको हटा देंगे तो कोई दूसरा रूप दिखाई देगा ऐसा रूप तो रहेगा उसमें यानी रूप अलग अलग प्रकार के हो होके ना सात रूप है पृथ्वी में एक को हटाओ तो दूसरा दूसरे को हटाओ तो तीसरा तीसरे को हटाओ तो चौथा कोई ना कोई तो दिखाई देगा ना रूप आपको और सारे को हटाएंगे ना तो पृथ्वी नहीं रहेगी वहां पर हाँ याद रखना हाजी <laughs> तो व्हाइट भी तो एक कलर है अपने आप में नहीं सब बता दो नहीं नहीं एक आगा आगा। है। सब को को लेकिन कोई तो है। कोई तो तो रहे तो रहेगा रहेगा वाइट क्या है इधर इधर उधर मत जाइए रूप क्या है रूपी है ना वो पर तो वो सात रंगों में ठीक है आपके इंग्लिश में जो जैसा बोलते है उसको छोड़ दीजिएगा तो इधर उधर मत जाएंगे हम हम <laughs> केवल ये काला ये गुण है या क्या है ये रूप ही है ना तो मान तो रहे हो गुण फिर वो गुण नहीं है ऐसे कैसे कह सकते जब गुण मान ही रहे हो तो फिर गुण मान करके गुण नहीं है ऐसे कैसे कह सकते देखिए वो काला, आ, एक काला एक गुण तो बना हुआ है ना वो उसको गुण ही कहेंगे अब आप ये कहना चाहे कि किसी और गुण को मिश्रित करेंगे तो काला हो गया है तो भले काला हो गया तो काला तो है वहां पर अच्छा उस काले को हटाएंगे तो कोई दूसरा गुण दिखाई देगा आपको यह मैं कहना चाह रहा हूं और सारे गुण हटाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा वहां पर उनका कहते ना व्हाइट दिखेगा व्हाइट भी नहीं दिखेगा व्हाइट भी एक गुण है ना मैं ये कहना चाह रहा हूं यानी मान लीजिए आप किसी द्रव्य में से सारे गुण हटा दीजिएगा पहली बात तो हटा नहीं सकते अगर हटाएंगे अभिभगम से तो फिर द्रव्य नहीं रहेगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंधकार तो फिर गया। कोई चीज थोड़ी तो कोई चीज नहीं है वहां तो अंधकार तो प्रकाश का अभाव है आप तो तो तो तो ऐसा कहना चाह रहे अच्छा अच्छा ठीक है पर एक बात समझ लेना वो जो काला है वो जो काला है वो प्रकाश जब नहीं है तो वो जो कालापन दिख रहा है वो कालापन पृथ्वी का अपना गुण है पृथ्वी के अंदर भी एक काला गुण है कृष्णा कृष्णपन जो है ना कृष्णत्व जो है वो पृथ्वी में है याद रखना हाँ कृष्ण कृष्णत् वो किसी का नहीं वो तो वो तो प्रकाश का अभाव है वो प्रकाश का वो अंधकार है वो काला वो गुण नहीं है याद रखना अंधकार अलग चीज है अंधकार कोई पदार्थ नहीं है नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, दोनों में अंतर है ये समझ लेना मतलब जो अंधकार जिसको आप अंधकार कह रहे हो अंधकार को काला नहीं कह सकते अंधकार का मतलब है कुछ नहीं है जैसे ये काला है क्या ये ये कोई अभाव है यहाँ पर ये काला जो दिख रहा है, है? नहीं इसलिए काला तो लेकिन काला गुण तो है यहाँ पर इसको आप अभाव थोड़ा कहेंगे या कोई गुण नहीं ऐसे थोड़ा कहेंगे मतलब दूसरे गुण नहीं दिख रहे हैं आपको कृष्ण गुण दिख रहा है बस ये है लेकिन ये गुण ही नहीं है ये नहीं कह सकते बिना गुण के आप द्रव्य को कैसे समझ लेंगे वहां पर ये अलग चीज है और अंधकार अलग चीज है अंधकार का मतलब है वहां अभाव है यानी प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कह रहे उस अंधकार अंधकार अलग चीज है काला अलग चीज है हाँ ये दोनों को समझ लेना काला तो एक गुण है और अंधकार तो पदार्थ का अभाव है अभाव को आप अंधकार नाम दिया है नाम तो है वस्तु नहीं है वहां देखिये काले नहीं है पहले इस बात को समझो काला तो ये है हाँ याद रखना का अंधकार जो है अंधकार नाम तो अंधकार शब्द तो है और जेत्व भी है और अभिदेयतु भी है अस्तित्व नहीं है अभाव है वो प्रकाश का अभाव है वो तो वो तो शब्दों का प्रयोग है वहां पर वो तो शब्दों का प्रयोग है शब्दों का प्रयोग अलग होता है और वस्तुआत्मक प्रयोग अलग होता है वो तो शब्दों का प्रयोग तो हो ही सकता साहित्य में उसमें कोई बात ही नहीं है पर अंधकार अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है उसको आप काला वर्ण के रूप में गुण के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब पदार्थी नहीं है तो उसको आप गुण कैसे कहेंगे वहां पर भई जो वही तो मैं कह रहा हूं जो दिखता है ना आपको वो, वो अंधकार नहीं दिख रहा है वो जहाँ प्रकाश का अभाव आपको आप प्रकाश नहीं है ये अनुभव हो रहा है बस ये फिर जो दिखता है वो पृथ्वी दिखती है ऐसा है पृथ्वी या जो भी पदार्थ है वो दिखता है वहां पर मतलब वहां जो तेज प्रकाश नहीं है कुछ तो प्रकाश है ना वो कुछ प्रकाश में जो भी दिख रहा है वो पृथ्वी आदि जो भी पदार्थ होंगे वो दिखेंगे आपको ऐसा आगे से हटा तो आप पूरे दिखने लग जी, ठीक इसका इसका अभाव अभाव तो तो हो गया। हो गया, चीज चीज नहीं नहीं दिखाई दिखाई दिखाई दूसरी देगी। प्रकाश के, प्रकाश के ने कर रखा अंधकार को आप पदार्थ मांगते हैं आप बताओ अपनी बात बताओ देखने में कैसे लग रहा नहीं लगने को तो कुछ भी लग सकता है मैं तो, जानता नहीं। तो मैं मैं तो फिर जानकार मैं बता रहा हूं ना आपको प्रमाण ये कहता है अंधकार अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है वो प्रकाश का अभाव मात्र अभाव का नाम दिया गया है अंधकार ऐसा फिर भी आपको जो दिख रहा है आप कह रहे हैं वो अलग पृथ्वी दिख रही है और कोई वस्तु दिख रही है क्योंकि वो प्रकाश तो वहां है कम प्रकाश है वहां पर उस कम प्रकाश में जो दिख रहे हैं वो अलग पदार्थ दिख रहे हैं आपको ऐसा है जैसे ऊपर आप देखते हैं कुछ नहीं है ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ तो दिख रहा है ना ऊपर वो कुछ क्या है वो धूल है या मिट्टी है या वहां वायु है वायु अब्रक वो जो सारा सा मिलकर के जो नीला नीला जो ऊपर दिखता है ना वो कुछ पदार्थ दिख रहा है ठीक है ना लेकिन यहां कुछ दिख रहा है क्या आपको यहां ये यह जो है यहां कुछ नहीं दिख रहा है कोई पदार्थ नहीं है फिर भी कुछ पदार्थ हैं वो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो आप लेंस लगा करके या कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े दूरबीन लगाएंगे तो आपको यहाँ कुछ और दिखाई देंगे वैसे तो कुछ नहीं दिखता तो इसको अवकाश जो कहते हैं ना यहाँ कुछ नहीं है खाली बोलते हैं मोटे तौर पर ये जो प्रयोग होता है यहाँ कुछ भी नहीं है ये केवल मोटा कथन है कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है सूक्ष्म तत्व यहाँ पर बहुत है पर वो दिखते नहीं है मोटे तौर पर यहाँ कुछ नहीं ऐसा बोला जाता है किस तरह है अधिकार अधिकार है है में गुण क्या है? तो गुण क्या कृष्णत्व उसका नहीं पर पहले तो वहाँ पदार्थ ही नहीं है तो फिर वहाँ गुण कहाँ से लाओगे जब वहाँ द्रव्य ही नहीं है तो बिना द्रव्य के गुण तो कहां से, से आएंगे द्रव्य की परिभाषा कि क्रिया संवाही हाँ जी, जी। हाँ। द्रव्य का लक्षण घटा हाँ। है कौन सा गुण कृष्णत्व किसका अंधकार का नहीं, नहीं। वो कृष्ण तो जो दिख रहा है वो पृथ्वी आदि पदार्थ का ये तो आपको दे, समझना है पृथ्वी तो <laughs> तो समझ लीजिएगा वहां कुछ नहीं दिखने वाला है जब आप पूर्णता प्रकाश को हटा देंगे ना पूर्णता पूर्णता का मतलब है कुछ भी नहीं है तो वहां पर ब्लैंक होगा कुछ नहीं दिखेगा आपको कुछ नहीं वह काला वाला भी नहीं दिखेगा हाँ ये याद रखना दिखें दिखें हां। हां। दिखें। कुछ नहीं दिखेगा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि दिखने का साधन ही नहीं आपके पास में ना आपके पास आंख है क्योंकि आंख का भी अपना प्रकाश है और सूर्य का भी अपना प्रकाश है दोनों को हटा दिया अब कुछ नहीं दिखेगा पकड़ में आ रहे ना कुछ नहीं दिखने वाला है ये दोनों के होने कारण से कुछ दिखाई देता है मतलब प्रकाश का अभाव है ये है अभाव अभाव की अनुभूति होगी अभाव की अनुभूति का मतलब है कुछ नहीं है ऐसा एहसास होगा ये हाँ जी तो अभाव को अभाव भी कह रहे हो अभाव भाव नहीं होता है आपने न्याय दर्शन पढ़ा है याद रखना चल मत करना <laughs> अभाव तो अभाव ही होगा अभाव को भाव नहीं बना सकते आप अभाव का मतलब अभाव है अभाव कभी भाव नहीं होता अभाव ठीक है ठीक <laughs> है चलें हम आगे आगे बढ़ते तो हैं बोलिए अनुष्ण अशीत अनुष्णी हाँ ये वैसा ही यहाँ पर भी अनुष्ण अशीत ही होना चाहिए ठीक है सूक्ष्म तत्र तद् द्रव्या तेजा तदगुण गुणवत्वादादि रूप, पृथ्वी लक्ष्यते न अन्ये अे गुणा लक्षणे विद्यन्ते स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं सूक्ष्म द्रव्याणाम तत्र समावेशा समावेशाद सूक्ष्म द्रव्य तत्र मतलब तो पृथ्वी में सूक्ष्म द्रव्य पृथ्वी में समावेश होने से तदगुण गुणवत्वाद गुन उनके गुणों से गुण वाली अर्थात रूपादि वाली पृथ्वी लक्षित होती है न अन्य गुना संख्या लक्षणे विद्यंते बाकी जो गुण है संख्यादि गुण वो इस लक्षण में कोई भिन्न भेदता को प्राप्त नहीं होते वो सब समान है सबके साथ जुड़ेंगे ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो तो गए हाँ जी पृथ्वी में पृथ्वी में शब्द नहीं है शब्द तो आ, आप क्या कहना चाहते हैं पृथ्वी शब्द तो केवल आकाश का ही गुण है पृथ्वी में क्यों रहेगा नहीं है बोलो हम्म हाँ हाँ। तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे नहीं वहाँ जो आकाश है जहाँ कान लगा रहे वहाँ आकाश भी है उस आकाश से शब्द सुनाई देता है क्योंकि आकाश वहाँ मानते हो नहीं मानते हो पहले इसका उत्तर दो है तो बस ठीक है वो आकाश से आपको शब्द आ रहा है तो वहाँ बिना जो खड़े दूर में। वह ही। क्या ठीक तो तो तो है।, तो तो तो है नहीं वो उसका वो ऐसा है ना आपके कानों का आपका कानों का जहां तक कानों को पकड़ने का सामर्थ्य है वही तक सुनाई देगा ना ऐसा थोड़ा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको तो सुना ही दे रहा है लेकिन वो जो वहाँ एक महिला है देख रहे हैं आप लोग उनको नहीं सुनाई दे रहा है शब्द तो जा रहा है लेकिन उसकी जो शक्ति है वहां तक नहीं पहुँच पा रही है कान नहीं ग्रहण कर पा रहे इसका मतलब यह थोड़ा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं तो बोल ही रहा हूं लेकिन वो सुन इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो नहीं पकड़ रहे कानों से और जब वो कानों को शब्द तक ले जाएंगे किसी कारण से तो सुनाई देगा इसलिए वह कानों को ले जा करके सुन रहे हैं पकड़ में आ रहा है हाँ जी हाँ बोलो हाँ जी हाँ पर मतलब जहाँ पर भी शब्द सुनाई देगा वहाँ पर आकाश है क्योंकि शब्द आकाश का ही गुण है चाहे कहीं से भी सुनाई दे? क्या? भी रूप दिखाई देगा, वहाँ अग्नि तत्व होगा अग्नि तत्व? ठीक है।, है हम कब मना कर रहे हैं जब सब में ये है तो जहाँ भी रस होगा, होगा जल तत्व ऐसे वो तो ये वो परंतु प्रमाण ये कहता है ये तो आपका कथन हो गया ना प्रमाण ये कहता है शब्द गुण केवल आकाश का है शब्द गुण किसी और का नहीं है ठीक है ना परंतु रूप गुण अग्नि का भी है और पृथ्वी का भी है प्रमाण ये कह रहा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं आपका कथन तो ठीक है आपका कथन आप कह सकते हैं पर आपके कथन के पीछे आपको प्रमाण लाना होगा मैं अपने कथन के पीछे प्रमाण ला रहा हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ वो एक अलग बात है वो आप जो कहना चाह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं कि जहां जहाँ रूप है वहां वहां अग्नि भी है हमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि अग्नि सर्वत्र व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है जैसे अग्नि भी व्यापक है तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन पृथ्वी में भी रूप है क्योंकि प्रमाण कहता है पृथ्वी में रूप है और पृथ्वी का रूप और अग्नि का रूप अलग अलग होते हैं के से बात तो फिर प्रमाण के कारण से तो बातें कटती हैं और कौन से किससे कटेंगी हाँ जीतु नहीं ये तू जो बन रहा है वो है हेतु है ये हे तू थोड़ा है जब प्रमाण उसको काट रहा है हेतु है ना मतलब प्रमाण जिस हेतु को काट रहा हो तो वो हेतु थोड़ा है वो अहेतु है क्योंकि पहली बात ये समझना है पंचावय सब जगह जरूरत नहीं होते हैं जहां आवश्यक है वही पंचावय जहां हमको समझ में नहीं आ रहा है सिद्ध नहीं हो रहा है वहीं अवय पंचावये ना जहां साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पंचावय किस लिए लगाना चाह रहे हैं ठीक है ना जब साक्षात प्रमाण स्पष्ट कर रहा और हमको बोध भी हो रहा है और प्रयोजन की सिद्धि भी हो रही है केवल ये नहीं है प्रयोजन की सिद्धि भी होनी चाहिए हाजी हाँ जी दीजिए तो भी लेकिन है। हाँ शब्दों हाँ, शब्द को छोड़कर अगर वहाँ ऐसा गिनाया है तो उसका कोई अभिप्राय होगा क्योंकि दूसरा शास्त्र ये कहता है क्योंकि ऐसा है न मतलब वाक्यार्थ का बोध करने के प्रकार है ना अपने न्याय दर्शन भी पढ़े हाँ याद रखना वहां पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं एक विधि वाक्य होता है एक अर्थवाद वाक्य होता है और एक अनुवाद वाक्य होता है वाक्य अब मैं उस प्रसंग को मेरे को पता नहीं है उस प्रसंग को देखेंगे तो पता लग जाएगा प्रसंग को, प्रसंग को देखे बिना मैं कैसे तो अर्थ करे हाँ देख ले ना कोई बात नहीं तो उसको अर्थवाद कह सकते हैं उसको अनुवाद कह सकते हैं विधि वाक्य तो बिल्कुल नहीं है क्या जी क्या भी है कि नहीं की दृष्टि से सांख्य की दृष्टि से पृथ्वी में शब्द है ऐसा तो मेरे कोई याद नहीं आ रहा कि पृथ्वी में शब्द माना हुआ ऐसा कुछ नहीं पाँचों में पाँचों में है नहीं कम से का है जो पहले वो वो ठीक है वहां पर कथन तो किया है आग, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से लेकिन हो सकता है कि वहां पर पृथ्वी में पांच गुण माने हों वो, वो तो वाली है। उसके तो आधार पर हो सकता है उसके आधार पर हो सकता है क्योंकि मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कहीं अर्थवाद होता है कहीं अनुवाद होता है कहीं विधिवाद की होता है ने ने तो वो तो देख सकते नहीं निया। ने निया। ने ने अर्थ मतलब विधि वाक्य जो होता है ना विधि वाक्य में तो विधान होता है ऐसा ही है ठीक है ना मतलब एक विधि है उस विधि में अगर ऐसा अगर मानेंगे तो दूसरे शास्त्र से जब विरोध आता है ठीक है ना एक शास्त्र कहता है कि उस शब्द गुण केवल आकाश का है और किसी का नहीं और दूसरा शास्त्र कहता है की पृथ्वी का भी है तो वहां आकाश के संसर्ग से पृथ्वी में मान सकते हैं पृथ्वी का अपना गुण नहीं है ऐसा वहां पर ऐसा अर्थ निकालेंगे तो इसको अब अर्थवाद ना कहकर इसको कहेंगे अर्थ कर लीजिएगा अर्थ कर लीजिएगा पर अभिधा अर्थ नहीं है तो ठीक है मैं मान मान रहा हूँ ना मैं कब अस्वीकार कर रहा हूं मैं पृथ्वी में शब्द को स्वीकार कर रहा हूं लेकिन उसका अपना ही गुण है इस रूप में नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि पृथ्वी का अपना गुण हो ही नहीं सकता जैसे जैसे दूसरे पदार्थों के संसर्ग से बहुत सारे गुण आ जाते हैं ठीक है ना वैसे तो हम मान ही रहे हैं जैसे मैं दुखी हूं दुख आत्मा का गुण है यानी आत्मा का लक्षण है पर उसका अप अपना ही है ऐसा तो मैं नहीं मानता इस रूप में वहां पर भी माना जा सकता है क्योंकि सांख्य दृष्टि जो है वो इस रूप में है दूसरों के गुण भी उसमें आरोपित कर सकते हैं उनका माना जा सकता पर उनका वो स्वाभाविक गुण नहीं, नहीं है वहां स्वाभाविक और नैमित्तिक के रूप में प्रयोग होता है मतलब सांख्य शास्त्र में स्वाभाविक और नैमित्तिक के ये ये रूप में प्रयोग होते हैं तो नैमित्तिक गुण मानने में मेरे कोई आपत्ति नहीं हाँ जी न्याय में जी पृथ्वी के यहां तो मानते मानते हैं तो इसमें क्या क्या बताया था ना मैंने क्योंकि यहाँ पृथ्वी में चार गुणों को स्वीकार किया जा रहा है ठीक है ना अब ये चार गुण स्वीकार किया जा रहा है तो यहाँ पर शब्द को नहीं स्वीकार किया इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका गुण है ही नहीं है यहाँ वो दृष्टि नहीं है कि वो संसर्ग से बता रहे हैं पर, यहाँ पर संसर्ग से तो बता ही नहीं रहे यहाँ तो उसके अपने गुण बता रहे हैं यहाँ पर अगर अपना गुण पृथ्वी में शब्द गुण भी होता तो बता देते ना ये और वहां वो, वो बता रहे हैं और इन दोनों में भेद आ रहा है तो फिर वहां पर आपको संसर्ग से माना जा रहा है नैमित्तिक माना जा रहा है ये नैमित्तिक गुण नहीं बता रहे हैं उसके अपने गुण बता रहे हैं वो मुख्य मतलब पृथ्वी में मुख्य गुण है मुख्य है है हाँ। लेकिन ये ये चार तीन भी तो उसके अपने हैं ना हाँ, नो है। तरह से है। तो वैसे तो प्रतिपादन की यहाँ पर वहाँ व्यवस्थिता पृथ्वी गंधा जो बोला जा रहा है वह मुख्यता को बोला जा रहा है मुख्यता को बोलने से बाकी गुण नजरअंदाज नहीं होते वो भी है एक विशेष है विशेष में भी एक विशेष है जो विशेष में भी जो विशेष है सुपर विशेष जिसको कह सकते हैं आप वो है पृथ्वी में गंध ऐसा ठीक है ना हाँ जी हाँ हाँ नहीं एक संख्या भी है पृथकत्व भी है परिमान, परिमान भी है बहुत सारे गुण है परत व परत व परत ना भी परत्व मानो थोड़ी देर के लिए लेकिन अनेक तो है अनेक तो है एक गुण वाला मतलब ऐसा कोई द्रव्य आप नहीं दिखा सकते संयोग मतलब बहुत सारे गुण हो जाएंगे अनेक अनेक बोलने का मतलब है एक से अधिक ठीक है ना दो दिखा दिया हो गया समाधान मतलब कोई ऐसा द्रव्य आप नहीं दिखा सकते जिस द्रव्य में केवल एक गुण हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता चले आगे बढ़े अगला सूत्र बोलिए रूप रस स्पर्शवत्त्यः, आपो, आपो द्रवाह स्निग्धाह अब ये जल के विशेष गुण बताए जा रहे हैं जल में रूप है रस है स्पर्श है द्रव है और स्निग्धता है हाजी क्या जी स्निग्ध का मतलब है चिकना चिकनापन स्निग्ध जल के ये गुण बताए रूप रस स्पर्श द्रव और स्निग्ध ये पांच विशेष गुण बताए यहां पर जल में नहीं द्रवत्व का मतलब तरल द्रव का मतलब तरलता स्निग्ध मतलब चिकना जैसे घी में चिकनापन है ऐसा और ये स्निग्धता ये जल का मुख्य गुण है जो और किसी में नहीं मिलेगा नहीं हाँ जीलाव जी? है ना द्रव द्रव द्रवत्व द्रव तो तर, वो गीलापन भी वो वही है वो गीला होता है ना उससे ना वो, वो उसको गीलापन जो है स्निग्धता के कारण ही होना चाहिए ये नहीं ये इसकी विशेष गुण है क्यों नहीं पृथ्वी का जी? क्या का गुरुत्व पृथ्वी में नहीं पृथ्वी में गुरुत्व तो सभी में पृथ्वी में भी है अग्नि में भी है और जल में भी है सभी में है जो सामान्य गुण है उनको नहीं गिन रहे विशेष गुणों को ही गिन रहे क्यों इतना बड़ा सूर्य है वहां गुरुत्व नहीं है क्या आजे? क्या जी अच्छा आप ये बत, बताइए सूर्य है क्या चीज है अग्नि है गया, अच्छा अच्छा आप अग्नि को बताए अग्नि क्या है नहीं पहले ये बताए पहले आप अग्नि का स्वरूप बताए अग्नि होती क्या है बासस्वरूप तो वो वो बास्वरूप वाली नहीं है सूर्य मतलब अग्नि कुंड अवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होते हैं ना वो लपटे होते हैं ना ऐसा ही सूर्य है वो दूर से आप एक गोला के रूप में दिख रहा है पास में जाके देखेंगे ना वो जैसे अवन कुंड में जैसे ज्वालाएं हो रहे हैं ना ऐसे ही ज्वालाएं ज्वालाय तो है ना है क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? इस इसा, आप इसा, इसा, इसको गुरुत्व आप इस रूप में समझिएगा जितने भी लपटे हैं उन लपटों को मान लीजिए आप किसी में किसमें पकड़ लो तो उसमें आपको वजन दिखाई देगा अच्छा में वजन होगा जी होना चाहिए होना चाहिए नहीं है परीक्षणीय नहीं है।, है।, है नहीं होना चाहिए मेरे मेरे को ऐसा लगता है हाँ जी मैं पढ़ने में था कि मैं तीन हाँ टिक टिक प्लाज्मा हाँ हाँ हाँ वो एक अलग चल रही है गुरुत्व इसको प्रश्न नहीं वो वो एक अलग बात है प्लाज्मा को अग्नि मानो या कुछ भी मानो एक अलग विषय प्रश्न इनका ये था क्या अग्नि में गुरुत्व है या नहीं है नहीं बिल्कुल गुरुत्व तो होना ही चाहिए उसमें उसमें मेरे को तो ऐसे लगता है बिना गुरुत्व के मान लो बहुत बड़ा लपटे हैं मतलब एक तो छोटा सा है इतना ही लपटा एक तो बहुत ऊंचा ऊंचा लपटे जो हो रही है उसमें बिल्कुल भारी होगा नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी किरणें होते हैं प्रकाश होते हैं जिसमें हमको गुरुत्व पकड़ में नहीं आता उसमें पकड़ में नहीं आता मतलब पकड़ में पकड़ नहीं आते यू कह रहे मतलब वास्तव में वो इतना सूक्ष्म होते हैं कि उसमें गुरुत्व नगण्य जैसा होता होगा अब होता है अब जिसमें ऐसा आप कहना चाह रहे हैं तो तो तो गुरुत्व गुरुत तो है आप विचार कर सकते हैं जैसे किरणें आते हैं उसमें कुछ तो भार तो होगा ना ठीक है हाँ जी मैं ये था। जैसे हम पांच विभागों में विरोध करते हैं ना पृथ्वी अग्नि जल वायु तो आज मॉडर्न में जैसे कहते हैं वायु मतलब तो ये वो, को नहीं वो से तीन को कोई मानते मानते वो वो ही अलग वो साइंस अलग है ये साइंस अलग है है है वो साइंस साइंस अलग अलग ये चलें हम जी, जी, तो आज, आगे बढ़े हाँ हम्म ठीक वो अतिय हैं ठीक है, है पहले रखा था, तो फिर वो था। वो वो इसलिए है क्योंकि हाँ जी क्योंकि इसका यह है कि उनसे जो ये बने हुए हैं इनमें वो दिखाई दे रहा है इसके आधार पर उसमें हम अनुमान कर रहे हैं। जैसे ये जो धरती है इस धरती में हमको ये रूप रस, गंध, स्पर्श दिखाई दे रहे हैं और इस धरती का मूल कारण वो पृथ्वी माना जाता है मुख्य इसका और ये जो जल दिख रहा है इस जल का जो मुख्य मूल कारण है वो जल है तो वाला जल ये जो हम हमें अग्नि दिखाई दे रही है उस अग्नि का जो मूल है वो है वो ऐसा तो उस रूप में इस इस, में जैसा दे रहा। इस जल में जैसा दिखाई दे रहा है तो इसके आधार पर उसका हम अनुमान कर रहे हैं ऐसा हो रही है ऐसा है पहले इस बात को पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि कारण गुणपूर्वक कार्य गुण होते हैं ठीक है ना जो कार्य में हम देख रहे हैं वो कार्य में दिखने वाले गुण कारण में होते हैं इस सिद्धांत पर यह बात समझाई जा रही है ठीक है हाजी वो तो आपको दिखाई नहीं देगा वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा वो तो समाधि प्रत्यक्ष है क्योंकि कारण में अगर कार्य में मान रहे तो कारण में होना ही चाहिए ना ये बात कही जा रही है जल को देखना चाहिए तो पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा है अनुभूति जो है वो अनुभूति करने का आंख से वो ही दिखाई देगा जिसमें विजिबिलिटी है यानी जिसमें प्रत्यक्ष रूप दिख रहा है यानी अभिव्यक्त रूप है वह अनभिव्यक्त रूप है उस अनभिव्यक्त रूप को मन से देखा जाता है ऐसा वह इस जल की तो जरूरत नहीं वैसे सारे पदार्थ हमारे शरीर में याद रखना सारे पदार्थ कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारे शरीर में नहीं हो जिसका हम साक्षात्कार हमको बाहर आंखें खोल करके करना पड़े पृथ्वी का साक्षात्कार करना है तो अंदर ही करेंगे जल का यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों पदार्थों का अंदर ही करेंगे ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन महतत्व तनमात्राएं और सत्वर आत्मा परमात्मा सबको इसी शरीर के अंदर अनुभव करेंगे सभी इसमें कोई ऐसा नहीं है तत्व जो हमारे शरीर में ना हो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे पकड़ में आ रहे ना तो ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तथा, तथा पिंडे इसका अर्थ मैं इस रूप में ले रहा हूं मेरी ये विवक्षा है मतलब जो ब्रह्मांड में वो सारे के सारे हमारे शरीर में है बाहर जो है वो अंदर भी है सूर्य अंदर का मतलब है सूर्य का जो कारण है वो अपने अंदर है ऐसा सभी पदार्थ अंदर का मतलब है पृथ्वी भी अंदर है ठीक है ना जल भी अंदर है क्योंकि ये जो शरीर है ना ये शरीर किसका कार्य है पंचमा भूतों का कार्य है तो इस शरीर में पंचमाभूत है या नहीं है है, जो प्रमान्ड प्रमान्ड है। जो हाँ हाँ जड़ भी और चेतन भी दोनों क्या आपने दोनों हाँ हाँ क्या है कहा आत्मा ने नहीं? नहीं है ना आत्मा नहीं नहीं नहीं आत्मा वहाँ पर ब्रह्मांड में दूसरी आत्माए तो है मेरी आत्मा वहां पर वो कोई जरूरी नहीं है आत्मा है या नहीं है ब्रह्मांड में वो वाली बात है मतलब आप आप ये समझ लेगा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो बोल रहे हैं ना तो क्या ये बाहर में जैसा सूर्य वैसा सूर्य शरीर में ये कहना चाह रहे हैं क्या नहीं नहीं नहीं इस तरह नहीं कहना नहीं कहना चाह रहा मैं भी इस तरह नहीं कहना चाहूँ ठीक है वो विवक्षा है तो ये तो ये तो सामान्य रूप से एक विवक्षा है व्यक्ति की अपनी विवक्षा जिस विवक्षा से मैं बोल रहा हूँ हमेशा वक्ता के विवक्षा के अनुसार अर्थ लिया जाना चाहिए क्योंकि जो अभिव्यक्त कर रहा है बस बस आगे बढ़ना ही नहीं कर सकते हाँ जी आप युक्त आप जो जल है वो रूप रस और स्पर्श गुणों से युक्त है आप स्त्रीलिंग में इसलिए युक्ता कहा तूपुण अग्निवाय वायु हाँ जी बाद में लिख लीजिएगा सरल सूत्रार्थ तो ये कह रहे हैं रूप और स्पर्श ये दोनों गुण तो वायु गुणों अग्नि अग्नि और वायु के गुण हैं संसर्गता ताभ्याम अविनाभाव आपाम उपलब्धे संसर्गता इनके संसर्ग के कारण से इनके संयुक्तता के कारण से ताभ्याम उन दोनों का अविनाभा अविनाभाव रूप से नित्य संबंध से संवाय कारण के रूप में आपसु अपाम उपलब्धे जल में उपलब्ध होते हैं संसर्ग मतलब वो ये कहना चाहते हैं जैसे पहले सूत्र में बताए ना कि वायु और अग्नि के संसर्ग में इनके अंदर रूप और स्पर्श आए हैं ऐसा ये कहना चाहते हैं भाष्यकार जैसे पृथ्वी के भाष्य में बोला ना कि उनके संसर्ग से इसमें आते हैं पहले बोला है ना हाँ जी मैं उस बात को समझ रहा हूँ लेकिन ये दो सिद्धांत मैंने बताया ना कुछ लोग संसर्ग से मानते हैं कुछ लोग स्वाभाविक मानते हैं जी जी नहीं आना चाहिए लेकिन दो मत है ना लोगों के मतों को हम कैसे रोक सकते हैं ये भाष्यकार का मत है मैं अपना मत नहीं बता रहा हूँ ये भाष्यकार का मत है वैशेषिक में यानी दो प्रकार से मानते हैं क्योंकि पृथ्वी में जिस क्योंकि ये जो सारी बातें ये जो आ रही है ना वो इसलिए आ रही है क्योंकि उस मूल पृथ्वी को तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते स्थिति में तो उस मूल पृथ्वी के स्थिति को कैसे हम समझेंगे तो ये जो दिखने वाली पृथ्वी है इस पृथ्वी में ये चारों गुण दिख रहे हैं इसके आधार पर उसमें हैं ऐसा माना जा रहा है ठीक है ना अब इसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा रही है क्योंकि इस पृथ्वी में केवल वो मूल पृथ्वी का ही तत्व नहीं है इस पृथ्वी के अंदर जल भी है अग्नि भी है वायु भी है और आकाश भी सब कुछ है इसमें इसलिए वो वो ये कहना चाहते हैं उनके संसर्ग से इसमें चार गुण दिख रहे होंगे ये भी तो हो सकता है पहले, पहले इस बात को समझ कार्य गुणों दृष्टा तो कार्य में जो गुण दिख रहे हैं वो कारण में भी होंगे इस आधार पर यहां पर ये बात चल रही है जो कार्य में आपको गुण दिखाई दे रहे हैं वो गुण कारण में है तो क्या तो वो मान रहे हैं ना यह, यहाँ इसलिए नहीं मानते हैं यहाँ पर क्योंकि आकाश को उस रूप में नहीं लिया जाए ना परमाणु जन्य आकाश को यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा इसलिए उसको नहीं मान रहे हैं यहाँ पर चारी पदार्थों को मान रहे हैं देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए आपको वहां वैशेषिक में जाएंगे वहां पर तो पांचों को परमाणु जन्य स्वीकार किया है ठीक है ना आकाश भी परमाणु जन्य और यहाँ पर उसको परमाणु जन्य सांख्य में यहाँ पर परमाणु जन्य नहीं स्वीकार किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर उसको नहीं बताया जा रहा है, मुझे नहीं है पर चार ही बता हाँ जी तो आकाश को फिर क्यों आप मानना चाह रहे हैं आकाश को तब मानोगे ना जब उसको परमाणुजन्य आ रहा इसमें तब मानोगे आप जब वो है ही नहीं है तो उसको क्यों जबरदस्ती मान रहे हो तो संसर्ग के विषय से ही तो कहना चाह रहा हूँ संसर्ग तो उसका ही होगा ना संसर्ग जो परमाणुजन्य है हाँ जी वहां पर प्रसंग में कब कह रहा हूँ अब मेरी बात को तो समझ लो ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये जो बात भाष्यकार जो दे, ये भाष्यकार का वचन है और ये जो कहना चाह रहे हैं रूप रस गंध स्पर्श ये जो भी बता रहे हैं ये इसके आधार पर बता रहे हैं इसके आधार पर उस मूल द्रव्य को समझा रहे हैं जो दिखने वाले पदार्थ है अगर इनके आधार पर बाष्यकार बाष्यकार भाष्यकार ऐसा दिखा रहे हैं तो अगर आप यहाँ इस तरह का आप नहीं मानेंगे तो मूल द्रव्यों में कैसे पकड़ में आएंगे रूप रस आदि कुछ नहीं पकड़ में आएंगे बस लिखा है रूप रस गंत स्पर्श वाली पृथ्वी है मान लो आगे उस पर कुछ चर्चा मत करना कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है लिखा है पृथ्वी में ये चार गुण होते हैं कैसे होते हैं जब उसकी चर्चा आप जब करोगे उस चर्चा में आपको कार्यद्रव्य को रखना पड़ेगा कार्य में है इसलिए कारण में है ऐसा मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं गड़बड़ क्या लग रही है आपको भाष्यकार जो संसर्ग की बात कर रहे हैं वो उसको हटा दो ना मैं मैं पहले कह रहा हूँ वो भाष्यकार का विचार है सूत्र का विचार ही नहीं है सूत्र में ऐसा तो कहा नहीं संसर्गात भ तो कहा नहीं तो भाष्यकार का विचार है भाष्यकार के विचार को हटा दो ना तांकर तांकर। काटना नहीं है काटना नहीं है उसको भाई गलत इसलिए आप एकदम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमें स्पष्ट नहीं है जी मैं बता क्या कह रहे हैं जी, मैं बता जी, जी, वो संसर्ग से नहीं मानते मैं भी समझता हूँ उसको जी वो गौतम गौतम नहीं मानते ऐसे सिद्धांत न्याय दर्शन जो समान तो तो होंगे। ठीक है यहां पर हम उसको हैं। सिर्फ बात बात जी के से मानेंगे? ठीक है मत मानो मैं कब में माना हाँ तो काट जगह मेरे को क्या दिक्कत है आपकी इच्छा है उसको काटने के बजाय उसमें ब्रैकेट कर दीजिएगा ना ब्रैकेट करके उसमें टिप्पणी दीजिएगा हाँ तो काट ले हमें है कोई आपत्ति नहीं कल को कल को काटने पर उसको सुधारना मुश्किल होता है अच्छा ठीक है पेंशन से काटिएगा ना ठीक है ठीक है कोई बात नहीं हाँ जी चले हम आगे गंधोपी गुण कदाचित आ कदाचित आंसू प्रतिभाती गंधोपी गुण कदाचित आंसू प्रतिभाती।, प्रतिभाती इन जलों में आंसू का मतलब इन जलों में गंध भी कभी कभी प्रतीत होती है सचा हाँ जी गंध गंध कभी कभी प्रतीत होती है ना जब पृथ्वी का संसर्ग होता है तो ये तो ये इस जल को लेकर के अर्थ कर रहे हैं ना है। देखिए ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये जो समझाने की बात है आप रूप रस गंध स्पर्श जल में होते हैं कैसे आपको समझाएंगे जैसे तो, तो उपमा दे करके समझाया जाता है ना तो इसकी उपमा इस दे करके समझा रहे इसमें क्या दिक्कत है नहीं उपमा समझाने के लिए उपमा नहीं देते कमाल करते हो ईश्वर तो की देनी नहीं ऐसा नहीं होता है ईश्वर को समझाने के लिए भी हाँ जी हीन उपमा तो देते ही है ना ऐसा तो है ना ऐसा कोई बात नहीं है उपमा तो देते हैं किसी भी पदार्थ को समझने, समझने के लिए किसी की भी उपमा के रूप में दिया जा सकता है उदाहरण तो दिए जा सकते उसमें कोई बात नहीं ये तो कहना चाह रहे हैं पानी में जल में जो हमको दिख रहा है वो जल की बात कर रहे हैं यहाँ पर उस जल में कभी कभी गंद भी दिखाई देती है परंतु पार्थिव वस्तु न सामयिक संपर्क संपर्कता तत् सम्पर्क अभावे अपसु गंधस्तु न उपलब्ध अगर पार्थिव पदार्थ का संसर्ग वहां पर नहीं होता है तो जेलो में वह गंध बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती है पकड़ में आ रहा है ठीक है ठीक है वो कार्य है <laughs> ऐसा है कार्य कार्य को सामने रखर के ब्रह्म मुनिजी बले आदमी चले एवं गंधगुणवत् लक्षण विभिचारो अस्थित न उक्ता पुनः संश्लेष तरला धर्माश्च आपो इति अब ये कहना चाह रहे हैं एवं गंधगुवत्वगुण के संबंध में कह रहे हैं लक्षण व्य लक्षण का व्यविचार हो जाएगा तस्मात ना इसलिए नहीं कहा है पुनः अंत में ये कहना चाहे तरला तरल यानी द्रवत्व संश्लेष धर्मा च आपो भवंती ये तो इसमें होते ही हैं मतलब कि इनके ये तो लगता है, मतलब तो मतलब है क्या चीज थी। संसर्ग से होता ही मान रहे हैं <laughs> कार्य कार्य पदार्थों में तो होता ही है ना उस कार्य पदार्थों को ध्यान में रख के बताया जा रहा है ना क्योंकि कारण पदार्थों को ऐसा नहीं जान सकते ना। के साथ आप थे, गुरुण गुरुण है तो ना आपकी आगे। आगे। आगे। तो मतलब के से तो के हिसाब हिसाब से से तो आपके नहीं नहीं ऐसा है इसका ही अभिप्राय है इसको इस ये तो सीधा सीधा मिला दिख रहा है पर पृथ्वी में ऐसा नहीं दिखता है पृथ्वी में जो मतलब जल में जो रूप जो रूप दिख रहा है हम कोई ऊपर से कोई रूप को नहीं मिला रहे होते उसमें रस को ऊपर से जो नहीं मिला रहे होते स्पर्श को कोई ऊपर से नहीं मिला रहे होते हैं। वो अलग चीज है ये तो बिल्कुल स्थूल उदाहरण दिया है जैसे पानी में कोई गंध मिला दें, मतलब जैसे केसर डालकर केसर वाले गंध को उसमें डाल दें तो हमको वहां गंध आ रही है ये तो इस संसर्ग से हो रहा है ये स्थूल उदाहरण दिया बहुत स्थूल मोटा उदाहरण है ये संसर्ग अलग है हाँ जी पदार्थ तो देखिए दोनों में बहुत अंतर है ये जो इन्होंने वैसे इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए वाक्य ये जो लक, लिखा है ना गंद गुणवत्व तो लक्षण अस्थित तस्मात न उगता ये वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है में इसको समझ नहीं नहीं कुछ करें। ऐसा है कुछ सब जगह की वैसे लिख रहे हैं ये तो मैं कह ही रहा हूँ यानी इसका मतलब ये था की सारे वाक्य ऐसे ही होंगे बहुत सारी बातें जो है तो ये तो यही कहना चाह रहे हैं ना कश्यप जी तो यही कहना चाह रहे हैं एक को देख कर सबको लपेट रहे हैं हाँ और कई ऐसी आगे कह रहा कई जगह बहुत जगह आता है लेकिन उन सारी पंक्तियों का अब यूँ नहीं हटा सकते मैं ये कहना चाह रहा हूँ जहाँ वास्तव में हटाना है तो हटा सकते हैं मैं खुद बोलता हूँ ना तो ये इसको मैं बोल रहा हूँ ना इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर लिखने की ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को लिखने की आवश्यकता नहीं मैं खुद मान रहा हूँ ऐसा ऐसा नहीं है आप वो आप उदयवीर जी शास्त्री जी का भी पढ़ोगे ना वो भी इसी प्रकार का है और जितने भी भाष्यकारों को पढ़ोगे ना आप ऐसे ही अर्थ की, लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन पदार्थों को हम सीधा सीधा वैसा नहीं समझ सकते इसलिए इन कार्य पदार्थों के माध्यम से उन पदार्थों को जान सकते हैं इसलिए इनका उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है अगर आप इन इनका उदाहरण नहीं देंगे ना जो दिखने वाले तो आप इनको समझने का कोई मतलब ही नहीं जैसे बस केवल यही बताते हैं कि रूप रस स्पर्श गंध वाली पृथ्वी है उसको समझा नहीं सकते समझाने के लिए आपको कार्यद्रव्य को लाना पड़ेगा ये कहना चाह रहे अब कार्यद्रव्य में जो गुण दिखाई दे रहे हैं वो गुण जो है ऐसे ऊपर से संसर्ग से नहीं आ रहे हो उसमें स्वाभाविक रूप से दिख रहे हैं और ये जो गंध गुन का संसर्ग इन्होंने बताया मोटा वो हम मिला रहे उसमें तब ऐसा आ रहा है गंध पकड़ में आ रहे दोनों में जैसे आप, आप दूध में आप केसर मिला दिया तो आपको गंध आ जाएगा ये तो हमने मिलाया ऐसे पानी के अंदर आप केसर मिला दो गंध आ रहा है वहां पर लेकिन आप कुछ नहीं मिलाओगे लेकिन उसमें जो आपको मधुरता है वो मधुरता उसका अपना है उसमें कोई ऊपर से कहीं से मिला है नहीं है उस स्थिति को लेजिएगा जो ऊपर से वो बहुत स्तूल वाक्य है उसको तो आप हटा सकते हैं बाकी इसको देख करके वो सारे को आप हटाना चाहें ये संभव नहीं है इसलिए संभव नहीं है इसको समझ ही नहीं सकते बिना कार्य द्रव्य को सामने रख के समझ कार्यद्रव्य को सामने रख कर के तो समझा रहे हैं इसलिए ये सारा गलत है ऐसा आप नहीं कह सकते ये मैं कहना चाह रहा हूं पकड़ में आ रहे हैं ना हाँ विचार कर लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ सूत्रार्थ आप कहना चाह रहे हैं रूप स्पर्श रूप रस स्पर्श रूप रस स्पर्श द्रवत्व और स्निग्ध स्निग्धत्व जल में रहते हैं रूप रस स्पर्श द्रव और स्निग्ध जल के गुण हैं। ऐसा भी कह सकते रूप रस स्पर्श द्रव स्निग्ध जल के गुण हैं चले वो बोलने की बात है द्रव बोलो और स्निग्ध बोलो समझाने के लिए फिर उसको स्निग्धत्व मतलब चिकनापन ऐसा बोल सक, बोलते हैं समझाने की दृष्टि से बाकी स्निग्ध बोलो स्निग्ध बोलने समझ में आता है तो कोई बात नहीं बोलिए तेजो रूप स्पर्शवत तेज रूप और स्पर्श वाला है या तेज में रूप और स्पर्श रहते हैं सूत्रार्थ सरल है अग्नि में रूप और स्पर्श गुण है रूपस्पर्शवान अग्नि द्रव्यम द्रव्य जो है रूप और स्पर्श वाला द्रव्य है अग्नौ रूप स्पर्शो गुण भवतः उसी को स्पष्ट कर रहे अग्नि में रूप और स्पर्श गुण होते हैं स्पर्शस्तु गुणों अग्नो लक्ष्यते वायो योग वायु के योग से अग्नि में स्पर्श गुण लक्षित होता है यत वायु तत्र अनिवार्य क्योंकि उस अग्नि में वायु का योग अनिवार्य रूप से होता है जी कैसे क्योंकि ये जो अग्नि जो दिख रही है ना ये अग्नि इन इनको मिलाने पर ही अग्नि बनी है वायु का योग उसमें है जो अग, जो अग्नि हमको दिखाई दे रहे उस अग्नि में वायु का योग है उसके बिना ये अग्नि दिख नहीं सकती है ये वाली बात है मतलब वो उसका स्वरूप ही नहीं आ सकता अग्नि रूपी कार्य जो उत्पन्न हुआ है वो अग्नि रूपी कार्य जो है वो वायु और अग्नि तत्व इन दोनों के मिलने पर ही ये अग्नि का स्वरूप आपके सामने आया है ऐसा वायु का योग मानना चाहिए उसमें ये कहना चाहते हैं हाँ जी भाष्य है से जी ऐसा लग रहा है पृथ्वी पृथ्वी आदि आदि ले रहे हैं जिसका नहीं पृथ्वी आदि तो ये स्थूल पृथ्वी नहीं, स्थूल नहीं। स्थूल को उदाहरण देकर के समझा रहे हैं बोला है ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है पर ये जो पृथ्वी है इसी पृथ्वी को वो परम आप तो स्पष्ट है ना पृथ्वी तो परमाणु होता है स्पष्ट है ना तो हाँ चलिए मैंने स्पष्ट किया है लेकिन वो उस परमाणु को इस पृथ्वी कैसे मानेंगे बास्यकार ब्रह्म मुनि जी वो तो अंडरस्टूड है ये तो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं इस भाष्य से ही स्पष्ट होता है ये उदाहरण के रूप में जब भाष्यकार परमाणुओं को ही मानता है मानते हैं तो जब वो मानते हुए फिर इन इस पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं तो तो स्पष्ट है वो बोलने की जरूरत है क्या वहाँ पर ठीक है वो आप समझ नहीं पा रहे अध्यापक तो ही समझाएगा आपको अध्यापक इसलिए तो होता नहीं तो ये भाषा सब आप जानते ही है जी कहाँ मान रहे मान रहेगा मतलब है है है है को को मैं मान रहा ऐसा तो ठीक में किया प्राक्तन में नहीं आया था क्या प्राक कथन में चर्चा हाँ वैशेषिकाल में कहीं माना जरूर है ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने नहीं माना हो कहीं तो कहा जरूर होगा सिद्धांत के रूप में तो मानते हैं उसको तो बाद में देख लीजिएगा यदि वो कहा है तो की तो कि आ, तो वैसा तो ही तो मानना होगा वो अंडरस्टूड मान कर के चलना कहा होगा ठीक है ऐसा तो है जब हम लोग समझ पा रहे हैं की ये पृथ्वी आदि ये परमाणु है इन परमाणुओं के आधार पर ये सारे पदार्थ बने जब हम समझ रहे हैं और इतने बड़े विद्वान ब्रह्म मुनि जी नहीं समझ रहे हो ऐसा नहीं हो सकता है वो, वो और उस बात को जरूर अपने अक्षरों में लिखे कि मैं ऐसा मानता हूं तो भी मानोगे आप ऐसा नहीं होता है कुछ बातें अंडरस्टूड होते हैं अंतर्नीत होते हैं हर बात को स्पष्ट नहीं करते हैं वो मान करके चल रहे कि आप ऐसा मानेंगे हाँ जी कौन सी स्पर्शस्तु गुणों ये स्पर्श तो अग्नो लक्षित अग्नि में जो लक्षित हो रहा है ये स्पर्श गुण ये वायु योगे ना वायु के योग से लक्षित हो रहा है, है हाँ जी यहाँ पर स्तूल की ही बात हो रही है पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक सब स्तूल की बात है स्तूल के पथ द्रव्यो को लेकर के सूक्ष्म द्रव्यों को समझा रहे देखिए ऐसा है आप वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझ रहे आप अपने ढंग से मतलब जैसा मैं मानता हूँ उसी ढंग से प्रस्तुत करें वो तो सही है अपने ढंग से प्रस्तुत करें तो वो गलत है ऐसा थोड़ा होगा अपने सूत्र तो कुछ कह रहा है, तो कुछ कह रहा है। ये बताना चाहते हैं आप एक बात बताइए सूत्र तो ये कह रहा है पर वो सूत्र को सूत्र रूप में अगर आप वैसे ही समझना चाहते हैं तो ये भाष्य की जरूरत नहीं है ना अब एक ये, ये, एक पंक्ति में उसका अर्थ है की रूप रस गंध वाली पृथ्वी होती है बस कैसी होती है उसकी व्याख्या कुछ नहीं करना है आपको भाई भाई ये इस व्याख्या जो की जाती है ना किसी द्रव्य को किसी उदाहरण को सामने रख करके तो करेंगे ना किसी को सामने नहीं रख के उसी से उसी को कैसे समझाओगे समझाने की शैली को भी तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना आप किसी पदार्थ को समझा रहे हैं उसी को उसी के रूप में नहीं समझा सकते आपको कोई दूसरा लाना पड़ेगा नहीं बता सर समझाना जहाँ होता है वहाँ उसी से उसी को नहीं अग्नि तो अग्नि होती है कभी भी नहीं समझा सकते अग्नि में अपना है किसी योग होता में में ऐसा होता है कि उसका रूप और रस अधिक होते हैं अपना होते हैं इस प्रकार अपना कैसे होते हैं आपको कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा ना देखिए पहले पहले ये समझ लीजिएगा पृथ्वी क्या है पृथ्वी के विशेष लक्षण बताइए रूप रूप रस रूप रस स्पर्श स्पर्श गंध वाली पृथ्वी होती है है बस इतना ही है। उसके अंदर पृथ्वी के अंदर ये चार गुण होते हैं बस इतने ही समझाए इतना ही बोलेंगे इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे कैसे समझोगे आप बताइए आपको समझना भी तो है ना केवल ये शब्दों को सुनने से थोड़ा समझ में आएगा आपको अब ये बताइए कि रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी होती है आपको समझ में आ गया उदाहरण देके हाँ तो वही तो उदाहरण है यहाँ पर क्या अब आप हट करेंगे तो आपके अनुसार थोड़ा होगा अब ये ये इस बात को भी समझ करके आपको चलना होगा कि जब आप रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी होती है अब इतने इतनी बात से तो आप समझ में नहीं आएगा ना कैसे होती है कोई तो दिखाई दे आपको उससे मिलती जुलती कोई चीज आपको दिखाई दे दिखाए देखो ये इसमें है इसमें चार गुण पाए जाते हैं जिस धरती को आप देखेंगे उस धरती में भी ये रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं इसलिए इस पृथ्वी के अनुरूप वो पृथ्वी है क्योंकि उसी पृथ्वी से ये पृथ्वी बनी ऐसा ऐसे ही जिस जल को समझाना चाह रहे हैं उस जल को इस जल से समझा रहे हैं इस जल में भी रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्निग्ध द्रव और स्निग्धता है जैसे इसमें ऐसे ही उस जल में है ये कहना चाह रहे हैं और जो अग्नि आप देख रहे हो उस अग्नि में तेज रूप और स्पर्श है जैसे इसमें ऐसे उसमें ऐसा समझा रहे हैं अगर ऐसा आप नहीं समझना चाहते हैं ठीक है आप इतना ही पढ़ लो रूपरस वाली पृथ्वी होती है आपसे नहीं समझ सकते केवल वचन को सुनेंगे बस उतना ही मानेंगे लेकिन समझ में आपको आएगा नहीं ये याद रखना इसलिए उस हट को थोड़ा सा उस हट पर विचार कर लेना जा करके जो हट आप लेकर के चल रहे हैं उस हट पर आप विचार कर लेना कि अगर ये ऐसा उदाहरण नहीं देंगे ऐसा नहीं समझाएंगे तो ना तो पृथ्वी ना जल ना अग्नि ना वायु ना आकाश ना किसी भी द्रव्य को आप नहीं समझ पाएंगे उनको समझाने के लिए इन दिखने वाले पदार्थों को उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है क्योंकि इस धरती में इस जल में इस अग्नि में वैसा ही दिखाई दे रहे हैं जैसे सूत्र में बोले जा रहे हैं इसलिए इनके आधार पर उनको समझाया जा रहा है ठीक है हो गया आपका काम चार बज गया तीसरा सूत्र पूरा हो गया ना तो ये कहना चाह रहे हैं ये तो वायु तत्र तर तदअपेक्ष वायु उस अग्नि की अपेक्षा से वायु सूक्ष्म है ये कहना चाह रहे हैं सूत्रार्थ हो गए ना हा जी तो मतलब वही मैं कहना जो अस्पष्टता को लेकर के जो आप हट कर रहे हैं उस हट पर विचार करके आप देखेंगे जा करके यदि हम इस भाष्य को पूरा हटा करके केवल सूत्र सूत्र को सामने रख करके क्या हम इसको समझ पाएंगे और ये जो धरती दिख रही है और ये जो जल दिख रहा है ये जो अग्नि दिख रही है ये जो वायु दिख रही है क्या इनमें वैसा का वैसा दिख रहा है आपको जो सूत्रों में बताया जा रहा है अगर दिख रहा है तो इनका उदाहरण क्यों नहीं दिया जा सकते हैं उसको समझने के लिए परमाणुओं को समझने के लिए क्योंकि कारण गुण पूर्व का कार्य गुणो दृष्टा कहा भी जा रहा है इस बात को दृष्टि कौन से शांति से आप सोचेंगे तो आपको शायद पकड़ में आ जाएगा ऐसा ही, है आ, ऐसा ही मान करके चलना होगा और कोई इसका और उपाय नहीं है हाँ जी क्या जी हाँ हाँ ये कैसे कर दिया नहीं प्रशस्त पाद का और इसका में दूसरा अंतर है वहां पर सूत्र, सूत्र के अनुसार भाष्य नहीं इसलिए उसको नहीं मानते हो बस इतना अंतर है वहां तो सिद्धांत तो वहां पर भी पूरे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर वो सूत्र के अनुसार नहीं है बस इतना ही बताना चाहते क्योंकि ऋषि का भाष्य जो होते हैं वो सूत्र के अनुसार होते हैं ऐसा उनका प्रतिपादन अपने ब्रह्म मुनि जी का ठीक है वो अलग विषय ही अलग विषय दोनों को मत मिलाइएगा वहां भी विवाद है इसलिए क्यों क्यों ना उसको माना जाए वो अलग बात है वहां जो विवाद है वो दूसरे ढंग का विवाद है यहाँ जो विवाद चल रहा है ये दूसरे ढंग का है वहां तो केवल भाष्य जो है भाष्य तो है उस भाष्य को प्रमाण के रूप में भी दे रहे हैं वो पर वो सूत्र शैली के अनुसार नहीं है और ऋषियों का भाष्य जो होता है वह सूत्र क्रम के अनुसार होता है ऐसा उनका कथन है इस आधार पर उनको वो ऋषि कृत नहीं मानते उनका अपना हेतु है मैं ये नहीं कहना चाह रहा उनका ये हेतु सही है ऐसा नहीं कहना चाह रहा उनका ऐसा कथन है, ठीक है वो अलग विषय ही अलग विषय तो तो हाँ जी मैं मैं अपना मत कैसे दूंगा अगर आप अपने, मेरे मत को आप स्वीकार्य होता आपको तो मैं मानूंगा ना जब इतने बड़े विद्वानों के मतों को आप लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो मैं कैसे कहूंगा कि ये मेरा मत मैं ऐसा मानता तो? हूँ तब तो आप ये कहेंगे बड़े अभिमानी व्यक्ति है तो ऐसा आप आप रहे हैं कि अपना नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं मैं अपना मत भी प्रस्तुत करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं सर्वत्र आ, केवल उनका ऐसा पक्ष इनका नहीं देखिए जहाँ ऐसी स्थिति होता तो है वहीं लगा रहा हूँ हर जगह थोड़ा मैं मानता हूँ कि ये उन्हीं का पक्ष है ये उनका, उनका पक्ष है मैं अपना पक्ष नहीं बताता हूँ ठीक है ठीक है तो जहाँ ऐसा जहाँ ऐसी अपेक्षा आती है वहाँ पर मैं अपना मत भी रख सकता हूँ हाँ। मतलब मत मत क्या मतलब क्योंकि ये ये ठीक है सुनिए आप ऐसा है क्योंकि दोनों दोनों के अपने अपने प्रमाण होने के कारण ऐसी मेरे को दोनों को स्वीकार करना पड़ रहा है एक पक्ष को मैं नहीं मान सकता कि ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा ही तब मानूंगा ये सारे प्रमाण मेरे को उसी पक्ष में दिखाई दे और वो खंडित हो जाए दोनों मिलते हैं दोनों स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि ये जो तंत्र ही ऐसा है ये ये सारा पूरा का पूरा उस तरह न्याय दर्शन की तरह या योगदर्शन की तरह और, और दर्शन की तरह इतना स्पष्ट नहीं है ये इसमें दोनों मतलब गुल मिले हुए बहुत सारी बातें कभी वो स्पष्ट वो सही दिखते हैं कभी ये सही दिखते हैं स्थिर हर बात नहीं सिद्ध होता है इसलिए दोनों की बातों को हम हमको स्वीकार करके चलना पड़ रहा है हाँ सबसे ज्यादा विवादास्पद इसमें है क्योंकि स्पष्ट नहीं है किसी ऋषि का ऐसा भाष्य नहीं है और ये पदार्थ ऐसे हैं जो क्योंकि ये पदार्थों में ही सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति पृथ्वी जल अग्निवायु अक्सर आप देखेंगे विद्वान लोग भी इसी को मानते हैं पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश से इसी पृथ्वी को मानते हैं वो पृथ्वी परमाणु को मानते ही नहीं इसलिए ये इसमें सबसे ज्यादा समस्या उलझा हुआ है यहाँ पर इस दृष्टि कौन से हमें दोनों के पक्षों को स्वीकार करना पड़ रहा है आ, उनको मानकर के चल रहे उस दृष्टि से ये हो सकता है इस दृष्टि से ये हो सकता है वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है मेरा मंतव्य समझ में आ रहा है आप लोगों को इसलिए कभी भी किसी भी बात को हम इदमितम यू नहीं कह सकते इदम तो वही कह सकते जब आप साक्षात्कृत धर्मा बन जाए ठीक है ना जब साक्षातकृत धर्म नहीं है और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं है तब आप किसी विषय पर हट नहीं सकते इसलिए वहां पर हमको थोड़ा अपने आप को ये, ये क्या कहते हैं उसको आ, सीमा में रह करके आगे अवसर रखना चाहिए ताकि आगे उस पर भी कोई बात विचार किया जा सके आ, विचार विचार कोटि में रखना चाहिए इसको निर्णय कोटी में रखेंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी ठीक है ओंकार करते हैं ओ